उपास्य वेदित निषेध समान के समान वेदित्व का भी निषेध वाले मंत्र मिलते हैं यदि भी जो स्विन्न उपासना जिनका करते हो उसे ब्रह्मत्व का निषेध किया लेकिन उसका अर्थवे क्या लिया ब्रह्म में ही उपासकत्व का निषेध दे दिया ये उपासना का मतलब था ये ब्रह्म जो, जो जो वस्तु जिसमें तुम उपासना जिसकी तुम उपासना करते हो उपास्य मान रहे हो वो ब्रह्म उसके लक्ष्यार्थी भी नहीं निकलता है कि ब्रह्म में उपास निषेध हो गया ये पूर्व पक्षी अपना कह रहा है तो सिद्धांत मान के भी कहता कोई बात नहीं यदि मान भी लिया जाए इस मंत्र ने या अन्य किसी मंत्र ने उपासना का निषेध भी किया हो तो तब तो विद्युत का भी तो निषेधा है वह दोष हो समो दोष हो सम परिहार हो वा न दोषाय भगवती तो उसी प्रकार का शास्त्रार्थरम न भगवती ये नियम है इसकी वजह से क्या करते दिखा रहा है उसको फिर तो साक्षात्कार भी नहीं होगा क्योंकि ज्ञान का भी निषेध कर दिया उसको विदितादेतीम से नुतिप्युपाता विदितादन अथवा विदिता उपनष मंत्रे विदितादन ज्ञात वस्तूँ से भिन्न वो परज्ञात से भी भिन्ना अर्थात ज्ञानक अज्ञानक अर्थात उसको किसी इंद्रियादियों से जाना भी नहीं जा सकता और नहीं जाना जा सकता ऐसा भी नहीं कह सकता अनुभव है।, है ना वो स्वरूप है ना जिसे हम उसको नहीं जानते ये नहीं कह सकते लेकिन जाना नहीं जा सकता ऐसा भी नहीं है और जानता हूं ये भी नहीं कह सकते उस विषय ऐसे तो क्या तो तो ब्रह्म का करके वेद्य और दोनों को कर दिया धन्य देवती श्रुधर अश्रमण वेद्यम न निषिद्धं भवती पूर्व कहता है यथाश्रुति वेद्यम चेत जैसा श्रुति ने जानने को कहा वैसे को जानो। ने का उसको जानो श्रुतने से कहा उसको विद्युत से भिन्न जानो अविदित से भिन्न जानो ऐसे जानने के लिए कह रहा है ना वह भ्रम कैसा है विदित से भिन्न है अविदित से भिन्न है, भिन है ऐसे उस भ्रम को जानो ये कह रहा है श्रुति इसी तरह इस तरह का वैद्य तुमसे मान लूंगा तब से कहता है उपाषक भी वैसा ही है यथाश्रुत्या करिए उसका चिंतन कैसे करना और रसवच कह रहा है निषेध मुखे न भी भी कथन करता है कहीं तथवृतिया भी हो जाता है अर्थात विधि मुख से भी ब्रह्म के उपासना चिंतन करने को कहा गया निषेध मुख से भी ब्रह्म का चिंतन करने कहा गया है जैसे कहा है श्रुति ने वैसे उसका चिंतन कर दो तो उपासना करो तथा श्रुतिया उपास्यता अन्य देव तद अथो अविदिता यदि ब्रह्मण वैद्यत्व भी निवार्य मंत्र मंत्र से ब्रह्म में वेद्य का तो साक्षात्वार उपास का निवार कई नहीं है कल्पना किया पूर्व पक्ष है वे वे वे तो सिद्धांत कहता है कहते हो यहाँ तो वैद्युत साक्षात्षेध है दोनों समान हो गया उपास भी निषेध है तो विद्युत्व का भी निषेध है फिर आप साक्षात्कार करने आग्रह नहीं कर पाएंगे यथा उपासना करने निषेध कर रहे हो फिर ब्रह्म साक्षात्कार का भी निषेध मानना पड़ेगा विदितात्मता अविदिता अज्ञाता विदित मने ज्ञात अविदित मने अज्ञान दोनों से विदित अविदाभ्यामित ब्रह्म ही प्रतिपायित क्षेत्र अरे कहता है श्रुति ऐसे जानने के लिए कह रहा ना उसको विदित से और विद्युत से भिन्न उस ब्रह्म को जानने के लिए कह रहा है तो वैसे उसको जानना तब उपासने उपासना के विषय में भी यह बात समान ही है जैसा श्रुति करिए वैसे उसकी उपासना करो जैसे तुम कहते हो जैसा श्रुति करिए वैसे उसको जानो हम भी कहते हैं, जैसा श्रुति करे वैसे उपासना करो क्योंकि उपनिषद के मंत्र नीचे दुष्त्व क्रया बुद्धिया नीचे प्रज्ञा कुरी त्राह्मण ऐसे भी मंत्र है वचन नीचे टिप्पण में दिखाया ब्राह्मणों वास्तव न भवत पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म वेद्य जो है वो वास्तविक नहीं है तो तो हमने कब कहा जो उपाषत तो वास्तविक है वो भी अवास्तविक है ब्रह्म में व्यत्व तो कल्पित है तो, तो भी तो कल्पित है अनुभूति यहादूति सारी कल्पना करनी पड़ती है ब्रह्म वेद्य जैसा तुम्हारा वैद्य वैसा उपास्य अवास्तविक वेदता चेत उपास्य तथा न कि व्याप्ति चेत उपास्य तत्सम अवास्तविक वेदता है यदि उसमें जो वेदता है वो अवास्तविक कहते हो तो उपासन तथा उपासत्य उसी प्रकार का क्यों नहीं हो सकता अर्थात उपासत्य भी अवास्तविक हो सकता है ब्रह्म में कल्पना कहते हैं फिर भी अंतर है वेदता वृत्ति व्याप्ति है हम वेदता मान रहे जो फल व्याप्ति नहीं है वृत्ति व्याप्ति ऐसा मानूंगा तब कहते हैं उपासक्य तथा मान उपास्यता में भी वृत्ति व्याप्ति मात्र हो रहा है मैं ब्रह्म को समझ रहा हूँ वो अवांग मनस है वृत्ति व्याप्ति हो रही है अवांग मनस गोचर न ब्रह्म को विषय बना करके किसी इंद्रिय से ग्रहण करके उसका प्रोक्ष कर नहीं कर रहे हैं घड़क ज्ञानवान हम ऐसे ब्रह्म ज्ञा तो मे चक्षु से ब्रह्म को देख लिया जान लिया कह रहा हूँ फल व्याप्ति यहाँ भी नहीं जैसे तुम्हारे वेद्यत्व फल व्याप्ति नहीं है उपासना को लेकर भी फल व्याप्ति नहीं है वहां भी वृत्ति व्याप्ति मात्र ही है न उपासना उपासना में स नहीं होगी इत्याशं ऐसे जब पूर्व पुरुष ऐसा मत कहो उपासना में भी वृत्ति व्याप्ति हो सकती है शब्द बला तदाकार उभयुत्र समान कि तुम्हारी वृत्ति व्याप्ति कैसे हुई है श्रुतिगत शब्दों के बल पर हमारे भी उपासना जो है वृत्ति हो सकती है कि उपासना भी शब्दों के आधार पर हम कर रहे हैं शब्द बल पर यथा ज्ञान पक्ष में वृत्ति व्याप्ति होती है उसी प्रकार शब्द के बल पर ही उपासना पक्ष में भी वृत्ति व्याप्ति हो सकती समान है दोष यहाँ पर भी तब पूर्व पक्ष है युक्तिशून्य पालं वस्तु तत्पक्ष तो, समान इत्या युक्ति शून्य जो है दोषारोपण आप भी सही जवाब नहीं दे रहे ना बराबर टिका रहे केवल असली जवाब तो दे ही नहीं रहे हो आप जैसे तुम करो वैसा हमारे यहां भी कह देते हो लेकिन सही जवाब तो दे नहीं रहे हो हमारे ऊपर जो पालम आप दे रहे हैं हम आप पर पालं दे दिए ठीक है आपने उस पालन को बराबर ठहरा दिया इसे असली जवाब तो दिए नहीं अतएव आप जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं समानता को बता रहे हैं वो युक्ति रहित है पूर्व पक्ष कहता है अगर थे तुम्हारे भी यही हाल है तुम जो मेरे ऊपर उपालम रहे हो वो कौन सी कौ श्यामति सुदर्शन कहा भक्तिपा उपासना को लेकर क्यों इतना पीछे पड़े हो ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए करनी चाहिए होता है विधि है क्यों इतना पीछे पड़े हैं क्यों इतना आप उपासना के भक्त बने हुए हो उपासना के प्रतिपादन करने में लगे हुए हो तब तो सिद्धांति कहता है तुमको उपासना से द्वेष क्यों हो रही है कस्ते द्वेशन कहा तुम जो है उसमें क्यों द्वेष कर रहे हो उपासना तुम्हारे ज्ञान पक्ष को बिगाड़ रहा है उपासना का ज्ञान से कोई विरोध थोड़ी हो रहा है हमें ये थोड़े कह रहे कि उपासना ही मुख्य है ज्ञान मुख्य नहीं है मुक्ति में ये नहीं कह रहा हूं आगे जवाब देंगे ज्ञान से मुक्ति होती है लेकिन ज्ञान होगा कैसे साक्षात का प्रश्न ये उठाए ना प्रतिबंध खड़े हैं ज्ञान के साक्ष रहा है भूत प्रतिबंध है वर्तमान प्रतिबंध है भावी प्रतिबंध है ये साक्षात को रोक रहे हैं इस पर हमने कहा था उपासना करो उपासना से प्रतिबंध क्षय होगा तो साक्षात्कार हो सकता है अच्छा तुम जिस ज्ञान पर जोर दे रहे हो वह ज्ञान जिसके बिना हो नहीं सकता तो उसके द्वेष क्यों कर रहे होना हो जिस पत्नी के तो जी नहीं फिर पत्नी से द्वेश कर सोच रहा हूं जिसके बिना तो जी नहीं पाएगा उस दिन डाइवर्स की बात मत कर उसी जिस उपासना से तुम ज्ञान साक्षात्कार ही नहीं कर सकते हो उस उपासना डाइवर्स क्यों कर रहे हो उसे द्वेश रहे हो उसका विरोध मत करो वो भी तुम्हारे ही वो काम का है माना भावना वाचो श्याम जो कहता है इन उपासना तो प्रमाण नहीं है ना तो मत कहो बहु दर्शना, बहुत सारी श्रुतियों में उपासना उपासित तो, उपासित तो, तो, तो, वेद वेद शब्द प्रयोग हुआ है विधि है उपासनागुण उपासना प्रमाण ना, ना उपास इत्याशियों पूर्व कहता है हमारे द्वेश नहीं है उपासना कहा ना कि क्यों तुम द्वेश कर रहे हो हम भक्ति कर रहे हैं तुम क्यों कर रहे हो? तुम भी भक्ति करो तुम जैसे ज्ञान की भक्ति कर रहे होना की तब कहता है तुम्हारा उपासना कोई प्रमाण नहीं जवाब देता अनेक आसु श्रुति मानवाद्या अनेक श्रुतियों में उपासना संबंधी प्रमाण उपलब्ध है कहा उपलब्ध है कुछ प्रमाण तो गिनाओ तो कौन से उपनिषद में नहीं है बोधाओ हर उपनिषद में पहले उपासना जरूर आ जाता। उपासना के बिना दिया ही नहीं आगे बढ़कर ज्ञान को सीधे यहां तक मांडुप् में भी चतुष्पाद कल्पना क्या है उपासना ही तो है चतुष्पाद कल्पना जो किया है मांडुप् में अजातवाद की प्रतिभा करने के लिए भी वहां पर चतुष्पाद जो कल्पना की गई वो उपासना है निगम उपासनाथ ऐसा कोई उपनिषद नहीं है जिसमें उपासना का वर्णन नहीं हुआ कुछ गिना देते हैं नहीं यह देखने को मिलता है उपासना की विधियावा बात को और विस्तार से समझाते हैं उत्तर स्वीन स्थापनीय शैव्य प्रश्न अथका पांडुक्यादर्वत्र निर्गुण उत्तर नृसिम उत्तरतापनी उपनिषद राम भी है अनेकों ऐसे उत्तरतापिनी उपनिषद होते हैं उसे नृसिम जिसका बड़ा सदा उपासक रहे नित्य पाठ करते रहे लगता है पंचदशी का बहुत सारे जगहों पर नृसिम और नृसिम उपनिषद को प्रमाण प्रस्तुत करते हैं शैव्य प्रश्न है और प्रश्नोपनिषद में भी शैव्य का जो पंचम प्रश्न है छह प्रश्नों से पांचवा शैव प्रश्न में भी का मांडवक्य आदव मांडव्य और कितने गिनाऊंगा आदव कह दिया सभी में से सर्वत्र आदि सभी जगह में निर्गुणोपास निर्गुण की उपासना के बारे में विधि विधान कहा गया है वो वो में वो में सबसे पहले उसको उठा रहे हैं। देवा हवै प्रजा अब्रुवन देवा प्रजापतिम अनोरणियांसम इमम देवदालो गए प्रजापति के पास और गए भगवान हमने सुना कोई ऐसा आप तो तत्व तो तो नाम का चीज है तो ओंकार के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो अनोरणियान है सूक्ष्मों में भी अत्यंत सूक्ष्म है अत्यक्त किसी इंद्रिया से मना से ग्रही नहीं है ऐसे तत्व है उस तत्व के बारे में आप हमारे लिए उपदेश दीजिए इस तरह से आरंभ करके उस ओम के माध्यम से ओम के माध्यम से तुर का अनुभूति का वर्णन किया है इत्यादि न बहुधा निर्गुणोपासना इस प्रकार बहुत प्रकार से इत्यादि मंत्रों से निर्गुण उपासना का कथन किया प्रश्न प्रश्नोपनि पंचमें प्रश्न पांचवे प्रश्नोपन का पांचवें प्रश्न में कहा गया युनर त्रिमात्रेण अक्षरण परम पुरुष तो। जो कोई पुरुष एक आत्मात्म गो परम पुर आत्मा परम पुष का दिया परिमात्रण ओमे नक्षरें मात्राओं वाला ओम इस अक्षर के द्वारा अभिध्या निरंतर उपासना करता है वर्णन किया अकार उपासना प्रदान करोगे तो इस लोक की प्राप्ति होगी यह लोक के सुख की प्राप्ति होगी उकार प्रदान करेंगे तो स्वर्वलोक के सुख की प्राप्ति होगी और मकार प्रदान करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसे वर्णन वाक किया अमात्रण उत करके इस तरह से उसी ब्रह्म काश् लिया सर्वे वेदायत वेदा ऐसा आरम्भ करे वहां पर भी यमराज जी कथन करते हैं इस ब्रह्म के भार सर्वे वेदाः सकल उपनिषदों में यद पदम आमनती जिस पद का वर्णन किया गया है वह तद्य अक्षर ब्रह्म व कुछ नहीं हो यही अक्षर है वही वह ब्रह्म है वही सर्वश्रेष्ठ उपासना का आलम्बन है सर्वश्रेष्ठ उपासना का आलम्बन वस्तु निर्गुण ब्रह्म ही है ये तद यह आलम्बन निर्दिशय आलम्बन है सातिशय होता है शिव कोई कोई जी के सामने समस्या हुई तो शिव जी का पार्वती से शादी हुआ तो ब्रह्मा जी ने जो है पुरोहित थे अब लड़के से पूछा गया तुम्हारे पिताजी का नाम क्या वो तो सोचे शिव जी मेरा क्या बताओ इसको पिता का नाम चलो इस शरीर के उत्पत्ति के दृष्टिकोण से ब्रह्मा तो है शरीर को आप ही तो पिताजी हैं ठीक ठीक है है है भाई मैं इस पिता दादाजी कौन है? तो भगवान शिव जी से हाँ देखो तुम भी ना भी कमल से पद विष्णु का दादाजी विष्णु हो गए मेरे पर दादा मई हूँ <laughs> मुझे इतना <laughs> तो जी कहते मई दादा जी <laughs> पोता खुद दादा है तो मुझे तो सारे कल्पित थे और कहा दादा पर्दा पर्दा से उसकी बात पूछो तो कहाँ से बताऊंगा और है उस आग रही थी? आगे मई हूँ साक्षात्म मेरा अलावा कुछ नहीं तो कह नहीं करता है तो पर कहां तक जाएंगे सारी चीज एक से एक बढ़कर दूसरे दूसरे बढ़ तूसरे, तूसरे पर से तीसरा है क्रियाओं को लेकर के उपाधियों को लेकर के विचार करते हैं सापेक्षा तक तो है नहीं इत्यादि प्रणवोपासनमें प्रणव की उपासना है मांडुक्योपनिषद्योपषद्यूता है उपासना मांडुक्य में भी कहा गया है आदिश्देन तैत्रीयुंडकार आदिशब तैत्री उपनिषद मुंडकोपन इत सभी न निर्गुणोपासन कथम अनुष्ठेम ये निर्गुण उपासना अनुष्ठान कैसे किया जाता है न वह मूर्ति नहीं है गुण गुण भी नहीं है ना उसके वाक्य में वहाँ है निर्गुण नाम रख दिया अपने न गुण है ना मूर्ति है आकार नहीं गुण नहीं कुछ नहीं उपासना नहीं, उपास नहीं ते लिए ते लिए ते लिए। कैसे उसका अनुष्ठान होगा पूर्व से पुष्टा अनुष्ठान प्रकारो पंचीकरण ईरिता ज्ञान साधन के नात्रितम अनुष्ठान प्रकार इसका अनुष्ठान उपासना अनुष्ठान प्रकार इसकी जो अनुष्ठान करने की पद्धति है प्रकार है पंचीकरण आचार्य शंकर अपने पंचीकरण नामक ग्रंथ में बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या किए हैं वहां देख लेना पढ़ लेना पंचीकरण ग्रंथ को उसमें लिखा है कैसे किया जाता तो वहां तो लेकिन एक कहा था पंचकरण में आचार्य जी ने वो ज्ञान का साधन उपासना बताया था कद हमने कहा मना किया है? हमने कब का ज्ञान का साधन नहीं है हमने ये भी नहीं कहा कि ज्ञान का साधन नहीं है और हमने ये भी नहीं कहा कि उपासना सीधा मोक्ष हो जाएगा हां कहा उपासना से मोक्ष होगा लेकिन ज्ञान उत्पत्ति द्वारा या ज्ञान के प्रतिबंध निवारण द्वारा परंपरा साधन हो गया यथात शुद्धिवाद द्वारा निष्काम कर्म भी साधन हम कहते हैं कर्म से मोक्ष कहते हैं गलत थोड़ी कह रहे हैं लेकिन उसका तात्पर्य नहीं है कि कर्म मोक्ष का साक्षात साधन है ये नहीं कह रहे परम्परिया साधन ये सब क्या काम कर रहे है? कोई अंतर्ण शुद्ध कर रहा है कोई प्रतिबंध को क्षय कर रहा है अंत में लेकिन ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष है और अन्य कोई रास्ता इसे ज्ञान साधन में तो अच्छे वहां वर्णन किया हुआ प्रक्रिया के अनुसार मालूम होता है उपासना तो ज्ञान का साधन है नेति के ना थी मैं ना कह करके अतिन विषय ज्ञान का में के साधन में भी निषेध तो तो नहीं किया, और भी नहीं किया। ज्ञान का कारण प्रतिबंधी भूत जो है उनका निवारण करने में उपासना अत्यंत उपयोगी है प्रतिबंध क्षयार्थ उपासना जो है ज्ञानोदय उपयोगी होने से तभीमोक्ष का ननु ज्ञान साधन में मुक्ति साधन ये जो उपासना है का ही होगा। मुक्ति का उपास तो की वजता अस्माक अनुकूल ब्रह्म तत्व जो उपासना के द्वारा मुक्ति मिलती है ऐसे कहने वाले हमारे मत में ये अनुकूल ही है विरोध नहीं ब्रह्मोपासना द्वारा मुक्ति मिलती है इसका कार्य क्या है ब्रह्म उपासना के द्वारा प्रतिपद होता है ज्ञान अपने चमक में आ जाता है तो मुक्ति हो जाती है यह हम जो कह रहे हैं यह हमारे सिद्धांत पक्ष है इस सिद्धांत पक्ष इस के इसका सब कोई विरोध नहीं अस्माक अनुकूल मित्र अर्थात हमारे प्रतिकूल नहीं है सगुणोपासन में सर्वे अनुष्ठे है निर्गुणोपासन कहता है, दुनिया में देखने को मिलता है सब कोई ना कोई मूर्ति ऊर्ति को पकड़ के फोटो पकड़ के बैठे रहते हैं कोई बैठ के बैठता है ना आंख बंद कर निर्गुण उपासना करने कितने होते हैं आंख बंद करके भी वो विष्णु का ध्यान करके कोई शिव का ध्यान कर रहा है कृष्ण का कर रहा है कोई राम का कर रहा है उनकी लीलाओं का चिंतन कर रहा है तो निर्गुण की उपासना करने वाले तो कोई है ही नहीं सब शब्द उपासना कर रहे हैं कोई पक्षी करता है तो हो नहीं तो उसमें उसे विधि का क्या दोष है आज इस दुनिया में कोई संध्यावंदन नहीं कर रहा है तो संध्यावधन का विधि में दोष है क्या विधि क्या बिगड़ रहा है? विधि का कुछ नहीं बिगड़ता बिगड़ता उसका जो नहीं कर रहा है विधि तो अपने आप में ठीक ठाक है नित्य इसे कहते कोई करे ना करे ये निर्गुण उपासना होते हैं, ये तो मान लो ये तो मान लिया ना पूर्व पक्ष ने एक तरह से कि निर्गुण उपासना होते हैं अब आरोप क्या लगा रहा है वो करते कोई इसमें होने में क्या प्रमाण है कोई करे न कर होने में प्रमाण तो है अब उसको भी कहेंगे स्तर से तर्क देंगे अब शगुन उपासना भी कोई प्रमाण नहीं है कौन कर रहा है वो भी ज्यादा लोग तो करते नहीं सगुण उपासना भी करने में बड़ा नियम कानून है इसलिए आजकल लोगों ने वो भी छोड़ दिया है खाले हाँ। मंदिर के अंदर जाएंगे तो पंडित लोग घिर लेंगे सबको तरफ देना पड़ जाएगा सिर्फ दरवाजा से बाहर से, से पहने वो कर देता है चल देता दूर से कई लोग तो कहते हैं अरे वहां तक जाना रास्ते पंडा पकड़ लेंगे से दूर से गुम्बस देख ले लो देख लिया तो काम हो गया बोलते पास में मंदिर के द्वार तक भी नहीं जाना दूर से दिखा देगा ना बस गोपुर दर्शन कर लो उतने से भगवान का सम्मान लिया जाता है शुरुओं में इसकी प्रशंसा की गई है प्राणों में सब जगह में इसे आ जाए पंडे में कौन खास है के चक्कर और उससे भी कई लोग अर्जना भी क्यों करना अरे खेती करो कमाओ खाओ पढ़ रहे सगुन उपासन नहीं करने वाले भी तो बहुत हैं इस दृष्टि कौन से क्या शगुनोपासन की विधियां गलत हैं कृषि आदि करने वालों की संख्या ज़्यादा है ना आज विश्व भर में जो है बिजनेस ही ज़्यादा हो गया सब पैसा कमाने वाले हैं पैसा ही चाहिए है सब। उसके लिए जीवन भी तो क्षमता नहीं व्यवहार पूरा उसी पर निर्भर है इस लो सब लोग पूजा पाठ सब कौन कर दिया शगुन उपासना करते कम है क्यों तो सब चार बजे से कब सुगुण उपासना करेगा सो को टाइम नहीं हफ्ता में दो दिन नहाएगा वो सेंट लगा चला जाता है इसीलिए <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> बहुत लोग तो ऐसे हो गए उनको नहाने को टाइम नहीं कम नहाएंगे वो तो उन लोगों को देखते हुए कहोगे सुगुण उपासना गलत है अरे कोई तो कर रहा है इसे निर्गुण उपासना भी कोई कोई सन्यासी तो कर ही रहा है इसे तुलनात्मक चिंतन करेंगे निर्गुण उपासना करने वाले अति विरट है उसके ज़्यादा संख्या है स्वर्ण उपासना उसके उपेक्षा ज्यादा संख्या है कुछ न करने वालों का केवल खाओ पियो मोज करने वाले उनकी संख्या चारवाकवादी बहुत है आज कल जब मेटरिजम इतना ज्यादा हो गया है चारवाकवाद ज्यादा है और चारों व्यक्ति चारू व्यक्ति बहुत मीठे मीठे छात्र होते व्यापार तो चलना है नहीं मीठा बोलना पड़ता है गाली भी देता है तभी तो हंसते स्वागत करना पड़ता है तभी तो बिजनेस चलेगा आप भी बिगड़ जाएंगे तो कहाँ से बिजनेस चलेगा एक समय था विदेशों में तो वो ऐसे दुकान खोल दिए थे गाली सुनने का दुकान वो क्या दिमाग फ्रस्ट्रेशन बहुत होता था, था और प्रॉब्लम्स बहुत होते थे और टेंशन कहाँ उतार पैसा दे करके वो साइकेटिक ट्रीटमेंट था साइकेटिक ट्रीटमेंट वो लोग जो दुकान पर बैठे चुपचाप, वो जाएंगे एक घंटे का लेंगे इतना पैसा ठीक से उतना रुपया रखो और तुम्हें तो जो बोलना है सुना हा, हाँ हाँ ऐसा वैसा यूँ यूँ कहते घुमाएगा तो सर हिलाएगा आम कौन खिलाएगा यूँ यू, करेगा और बस सुनते रहेगा और वो समझेगा मैं खूब डांट दिया मैं निकाल दे, गुछा। पूरा गुछा निकाल दिया गुस्सा पूरा गुस्सा घंटे और दो घंटे निकाल देंगे उतना पैसा लिया अब कहते तू जा टाइम हो गया बोलेगा बस बेटा कर फिर है। है लेकिन इतर का नहीं है खुला नहीं है है, है। शहरों में तो विशेष रूप गया है लेकिन वो खुले आम नहीं है न वो कहता है सगुणोपने न निर्गुणोपाससनिद प्रमाण सिद्ध से अपलाप नयुक्ता ती कहता है लेकिन निर्गुणोपासना प्रमाण सिना अति अपलाप नहीं कर सकते कोई अनुष्ठान करे न करे वो तो प्रमाण से वस्तु है तो है ना कोप्येत चेन्मातिषत पुष्स्पराधेन किस्थ प्रदुष्य नानुतिषति कोपीती ये जो निर्माणोपासना है इसको कोई अनुष्ठान नहीं करता पक्षी ना अपने हिसाब है। है रिश्ते कोई सामान उनके पास नहीं कहीं नहीं मिलेगा महाराज हाँ सहारनपुर जाओ देहरादून जाओ इंडिया में नहीं ये बोल देगा <laughs> होता ही नहीं आप कहा कल्पना कर रहे बोल और भले चार दुकान बाद मिल जाएगा लोग ऐसे यहाँ हमारे पूर्व पक्ष वैसा ही बोलता है निर्वाणोपाजन कोई है, को है ही नहीं दुनिया में कोई निर्वोणोपालन करने वाला है ही नहीं तो हमारे पूर्व पक्ष सीख लिया है ती कहता है भले न हो न करें पुरुष से अपराधी न पुरुष के अकर्तृत्व अपराध को लेकर केव उपासनी पुरुष की उपासना की विधिया में दोष कैसे हो सकता है विधियों पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं प्रमाण सिद्ध से अनुष्ठान अभाव है ना अपरित परम प्रमाण सिद्ध वस्तु है उसके अनुष्ठान के अभाव मात्र से त्याज्य नहीं होता भले कोई अनुष्ठान करे न करे हमें करना है प्रमाण सिद्ध है ऐसे मोक्ष को समझना चाहिए प्रमाण सिद्ध वस्तु होने के नाते भले दुनिया में कोई करे ना करे मुझे करना है ये मान करके अनुष्ठान त्यागना नहीं चाहिए उपासना को को क्या करना चाहिए त्यागना नहीं चाहिए ये तो हरे सारे महात्मा तो उधर उधर भागते रहते हैं नेतागिरी भी कर रहे हैं विष्ण प्रसन्न जुड़ गए हैं राम से तो ये वो भागते रहते हैं। आप जो है सबको विरोध करके कर कर बैठे रहते हो हमें कहना पड़ता है भले करने वाले को करने दो हमको शास्त्र क्या क्या वो हम करेंगे भले शास्त्र जो कह रहा वो लोग नहीं कर रहे जाने दो उनको प्रवृत्ति मार्ग संन्यासी है वो अब निवृत्ति मार्ग सन्यासी है इसे हमने कहा सन्यासियों में विचार ब्राह्मण सन्यासी छत्र वैश्य सन्यासी शूद्र सन्यासी सन्यासी, शुद्र सन्यासी।, इस सन्यासी में ब्राह्मण वो है जो निवृत्ति में रहता है क्या कहता है केवल स्वाध्याय करना है शास्त्र का अध्ययन करो अध्यापन करो नम का चिंतन करो अध्ययन अध्यापन नहीं भी कर सकते हैं बिल्कुल मौन होकर अपना ब्रह्मस्वरूप का चिंतन करता है और हैं तो उनका प्रार्थ कर्माचरण फल मिले प्रेरणा दो कर्म के लिए करने वालों को गृहस्थियों को बुला हाँ भाई तुम लोग जाओ पार्लियामेंट की घेराव करो राम सेतु के लिए खुद नहीं जाना है सन्यासी का हम खुद जाना नहीं है प्रेरणा देना है तो गृहस्थी है तुम्हारा कर्तव्य धर्म के नाम पर तुम्हें जाना पड़ेगा हमारे न धर्म अधर्म दोनों बनाकर न हिंदू हैं हम ना अहिंदू हैं न हमारा कोई राष्ट्र है ना अराष्ट्र हम भी कहेंगे भारत की जैसे जो है, है मर्यादा का उल्लंघन हो गया भारत की बेचती है हमारा तो कोई भारत ही तो हो गया ये सारी रेखाओं से परे हो गए ना, वसुदाई कुटुंबकम, सारा वसुधाई हमारा कुटुंब है तो हमारा कौन सा रह गया पाकिस्तान हमारा नहीं है वो भी हमारा कुटुंब का भाई है। एक खराब भाई एक अच्छा भाई है दोनों हमारे लिए बराबर है पूरा हमारे कुटुम्ब है ना अमेरिका भी कुटुम्ब में आ गया ठीक है थोड़ा बढ़िया बुद्धि वाला भाई है वो है तो अपनी कुटुंब का है इसे विवेकानंद को माना। सब खुश हो गए बाकी जो जेंटलमैन बोलते तो सब प्रसन्न नहीं हुआ उनके ये संबोधन पर पांच मिनट तक तालियां बचती रही जिनमें सोचे भी नहीं थे कि दुनिया में ऐसा भी कोई होगा जो सारा संसार को अपने भाई बहन का विशेष देता है संबोधन केवल इतना प्रभाव डाल गया तो वह दैव कुटुंबम मानने वाला क्यों अरे भारत हार गया क्रिकेट जीत गया क्रिकेट फर्क क्या पड़ेगा है कहीं तो बड़ा भाई हार जाएगा छोटा भाई हार जाता है फर्क क्या पड़ता है पाकिस्तान जीत गया तो ठीक है हमारे लिए छोटा भाई जीत गया कभी तो भी जीतना चाहिए अरे छोटे भाई नहीं जीतेगा तो बेचारा दुखी हो जाएगा हमेशा कभी वो जीतना कभी ये जीतना ठीक है होना चाहिए वो भावना आता है क्या बड़ा मुश्किल है उस दईव को चाहिए सन्यासी होकर के ऐसा ही होना चाहिए ये दृष्टिकोण में रहना चाहिए ना मेरा भारत दुश्मन है, भेद भेद है सन्यासी कहा कितने मिलेंगे आपको कहीं नहीं है एक इसका तो हम भी ऐसे ही ना हो तो हम तो प्रयास करें बने कहीं हो या ना हो हमें तो प्रयास करना चाहिए वैसा रहने यही एक हरा है भले कोई करे करने को न कर निर्गुण उपासना कर्तव्य प्रमाण सिद्ध होने के नाते निर्गुण उपासना को त्यागना नहीं चाहिए प्रमाण अभाव्या समझा दे देखो इतोप्यतिशय मंत्रश्याण मूढ़ा जपन तु तेवती मूढ़ा कृषि उपास्यतिशय मैं अरे आपके सगुण ऊपर निर्गुण के अपेक्षा से सगुण करनाल है आपने कहा नहीं सगुण की अपेक्षा से ऐसे भी लोग हैं जो मंत्रों को जपते हैं क्यों वश्याधिकारी वशीकरण करना चाहते हैं वशीकरण मंत्र सिद्धि करेगा है कोई स्तंभन मंत्र की सिद्धि करता है कोई सम्मोहन मंत्र की सिद्धि कर रहा है उसको ईश्वर ईश्वर से कोई लेन देन है सगुणों कोई लेन देन नहीं बोलते दे मैं तो चाहे उल्टा बोलू चाहे सीधा बोलूँ सारी दुनिया मेरे माननी चाहे मेरे वाणी में ऐसी शक्ति हो मैं कहते जाऊं तो हूं हूं करते रहे बस नानक है ऐसे है, को वशीकरण बोलते होते हैं लोग ऐसे वशीकरण मंत्रों सिद्ध किए हैं वो सिद्धियां प्राप्त इसे कुछ भी नहीं जानता है और कोई उल्ट बोल रहा है तो भी लोग सुनते रहते हैं यही प्रसिद्ध है हमारे सिद्धि है और सिद्धि को कौन टोक सकता जब तक सिद्धि का प्रभाव है तब तक चलते रहेगा उसकी सम्मोहन शक्ति था उसमें रजनीश में, सम्मोहन शक्ति वाणी में भी था वशीकरण शक्ति लेकिन दृष्टि से भी सम्मोहन कर देता उसके दृष्टि में मिला के अपना देख लिया अगर आप उल्लू जाएंगे आपके दिमाग फेल हो जाएगा वो जो कहेगा वैसा आप नसना शुरू कर देंगे कितनी खतरनाक था फंसाने कोशिश बहुतों को किया फंसाया भी बड़े बड़े एक्टर लोग फंस गए अच्छे पैसे वाले लोग उसके पीछे बर्बाद हो गए सब कुछ दे दिया उसे दे दो पहले फंसा दिया अब बाद में चला बनाया सब दे दो, बंद करके। सम्मोहन शक्ति था उसके पास। इस तरह से लोग देखने को मिल रहा है तो कलियुग में की बात ये सब वर्तमान और थोड़ी भूत की बात है वनाधिका से तो कहना ही क्या कितने लोग हुए जिस कलियुग में हो सकता है तो अन्य तो कहना ही क्या कहीं कुछ तो प्रारब्ध है कुछ तो आप प्रार्थ के पुरुषार्थ मित्र है प्रार्भ से तब उन्हें कहते हैं प्रारब्भ कहते कहा जाता है अज्ञानी के लिए प्रारब्ध नहीं कहा जाता है जब सार्थ पुरुषार्थ करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पा रहा है तब प्रारब्ध कहा जाता है अज्ञानियों के लिए प्रारब्ध जवाब नहीं देना चाहिए जवाब दिया तो अज्ञानी जिंदगी पुरुषार्थी नहीं कर पाएगा और नरक में चला जाएगा अज्ञानी पूरी पुरुषार्थ करनी चाहिए फिर भी नहीं हो पाता है तब उस ग्रह हमारे प्रारब्ध है हमने पूरा प्रयास किया तो भी नहीं तो प्रार्था पुरुषार्थ अज्ञानी के लिए उचित नहीं है ज्ञानी का सारा जीवन पुरुषार्थ से चलता है क्योंकि तो से लेनदेन रहा ही नहीं उसका समय खत्म हो गया तो सारा जगत मिथ्या हो गया शरीर मिथ्या हो गया है सारी उपाधि मिथ्या हो गई है न पुण्य पुण्य स्पृशतः कुछ भी संबंध नहीं है अति उसके लिए कार्य शरीर से जो कुछ भी हो रहा है वो अब एक अलग बात है रजनीश को ज्ञानी मानना है कि नहीं मानना रामदेव को ज्ञानी मानना है कि नहीं मानना एक अलग बात है उसके पीछे फिर बहुत चर्चाएं होना होने लगेगी क्यों नहीं माना जाएगा ज्ञानी इसके पीछे भी कारण है और लोग ज्ञानी कहने वाला पर तर्क दे रहे हैं उस तर्क का भी जवाब है स्व सिद्धांत नहीं ना स्वधतो भी आघात दोष वाले जो भी है वो ज्ञानी नहीं हो सकता अब रजनीश की पुस्तक देखें सब कॉन्ट्रेडिक्टर बहुत है जो बोलो उधर खंडन कर उधर जो बोलो उसको यहाँ खंडन आपस में उसकी ही बात खुद की बात खुद काट देता है। ज्ञानी का लक्षण नहीं है अवसरवादिता का लक्षण जैसा अवसर मिला वैसा बोल दिया और दूसरे इन लोगों को देख रहे हैं बुलेट प्रूफ कार क्या जरूरत है जब तुम स्वयं भ्रम हो ज्ञानी हो है छिन्द शस्त्राणी उधर बुलेट प्रूफ कार की जरूरत है मीनिंगलेस ये ज्ञानी है वो हो है वो ज्ञानी नहीं है ऐसा आदमी मृत्यु का भय छाया हुआ है इसे दूसरा का दूसरे भगवान भरोसे जीना भगवान सबका देखभाल करता है चिंता मत करो और तुम्हारी देखभाल बंदूकधारी करेंगे इसे ज्ञानी का लक्षण थोड़ी अज्ञानी वो होता है तो हमारे गुरु जी थे पटना जा रहे थे एयरपोर्ट के लिए कार में जा रहे थे रात्रि में रोक दिया देख तो उन्हें रोक दिया तो उन्होंने कहा उतर गए देख लो जो है ले जाओ पुस्तकें हैं पुस्तक तो क्या रहना है पुस्तक ले जा रहे थे विदेश बेचने के लिए प्रवचन तो नहीं क्लासेस लेंगे तो जान बुक बिकता कुछ तो था नहीं, नहीं। देख छिपा रखे हो तुमने छाती को देखो चादर थी वो सबने कहा और एक शिक्षा सेवा तो, तो कुर्ता खाली कुर्ता देता वो कुर्ता पहना कुर्ता निकल के देते निर्भय तो वो है ना वो बंदूक लिए हुए मारेंगे घर डरा रहे हैं अब ये लोग होते तो लट्टी पिछाफ कर लेते हैं <laughs> <laughs> इतना परेशान कहा घड़ा घापानी स्थिति अरे आते तो महा पुरुष कमाले भाई नाम का चीज ही तो ये होता है ना कि ज्ञानी कलक्षण में तो निर्भया आ गया पर है जब अभय पद प्राप्त हो रही उसका भय है बुलेट प्रूफ करके क्या जरूरत है उसको ये देखने मीठे बात बोलना अलग चीज़ है प्रैक्टिकल जीवन में जीना अलग चीज़ है मीठा बोल रहे हैं हाव भाव करके बोल रहे हैं जनता मूर्ख बन रहे हैं वो रिद्धि सिद्धियों से चल जाता लाखों जनता उनको सुनेंगे रद्दी सिद्धियों का प्रयोग हो रहा है अंदर से अनुभूति नाम का चीज़ नहीं कलयुग में तो और क्या जैसे आप जैसे गृहस्थी लोग भी जाता है आप <laughs> तो हाँ महात्माओं को तो देने देखते हो अपने में नहीं देखते हो तो फिर कितनी गृहस्थिया आज हिंदू हैं जो संध्यावन पूजा पाठ वैद्य को पालन करते हैं कितने हैं जो शादी का दिन चो पहनते हैं शादी के दो दिन बच्चे निकालते हैं और ये महात्मा कहां सा ऐसे गृहस्थियों का, का बच्चा ही तो है वो कि दूसरे का है धक्का से टपक गया क्या वो तो, तो तुम्हारा ही प्रोडक्ट है ऐसा है जैसा तू तुम वैसे तुम्हारा प्रोडक्ट है आप सही होते बचपन से आठ से बारह उम्र के अंदर संस्कार होता विधिवत सारा काम करते आते और आपके बच्चों को वैसे संस्कार देते उन बच्चों से महात्मा होता तो ऐसा नहीं होता खुद ही असंस्कार हो पैदा किया असंस्कारी और वो या महात्मा तो असंस्कार हो जाएगा गुरु लोग कितना सुसंस्कार देंगे वो गुरु केवल रहता ही नहीं जब गुरु संस्कार देने लगे तो भाग जाएगा वो छोड़ छाड़ वो स्वतः गुरु हो जाता है बाद में <laughs> बाहर जाके तो मैं ही गुरु हूँ मेरा कोई गुरु नहीं बोल देता है स्वयं गुरु <laughs> बचपन संस्कार भी मिला होता सत्संग में ले जाते में में संतों शरण ले जाते गुरु का भाव उस पर जगाए होते तो वो फिर कभी नहीं बोलेगा मैं स्वयं गुरु हूँ मेरे कोई गुरु नहीं दोस्त तो गृहस्थी का फायदा है जो आज की संाज बिगड़ा है इसके कारण आप गृहस्थी लोग ऐसा पैदा करके भेज रहे यहाँ पर अच्छे को पैदा करके भेजो हमारे पास है ना तब देखो कैसे साल समाज होगा हम समाज को देखते हैं नहीं नहीं देखते हम खुद बिगड़े हुए हैं। गए तो मतलब तुम्हारे सगन उपासना से भी ज्यादा श्रेष्ठ है ज्यादा फलदायक है ऐसे मान करके मंत्रान वश्यादि कारण वशीकरण सम्मोहन इत्यादि करने वाले लोग मंत्रों का पूजा पाठ वो सगन उपासना भी नहीं मुड़ा ते ऐसे जो मूढ़ा मुड़, वश्यादि कारण है मंत्राच बंत केवल मंत्र जाप करते हैं और कोई चीज नहीं करते मंत्र जाप करके वशीकरण आदि की सिद्धियों को प्राप्त कर लेते और ते भी अति मूढ़ा उनसे भी ज्यादा महामूढ़ लोग हैं वो क्या करते हैं कृषि में है। वो कृषि आदि दुकानदार भी करने लगे उनको तो न जनऊाइए ना चोटी चाहिए ना जाप ना पूजा न पाठ न कुछ दुकान जाना, आना कमाना, खाना खाना लोग सारा जिंदगी बिता देते में याद आती भगवान कोई बुढ़ाते जब बच्चों ने तो मार दे तब खाता ऐसे देखने को इसलिए कहते कि देखो अतिमूढ़ा कृषि में उपासक कृषि आदि की हो उपासना करने में कृषि आदि को जीवन में अपनाए हुए हैं अयम अभिप्राय ये क्या अभिप्राय कहने का बता रहे था। ये था जब यथा सगुणोपासने काला भावी फले सगुणोपासना कैसे है मरने के फल देने वाले होते हैं या यहाँ पर ही कब मिले का कोई भरोसा नहीं होता है कालांतर भावी फलेभ्य पश्याधिकारी मंत्री तुरंत फल देने वाले हैं अड़तालीस दिन करो लिखा रहता है अड़तालीस अनुष्ठान करोगे सीधी मिलेगा तो वही करेगा झटपट जॉब मिले सीधी लोग हमसे पूछ भी कोई बात पता नहीं अनुष्ठान का करने वो कितने सिद्ध हो जाएगा हमें क्या मालूम तेरे अंदर कितना प्रतिबंध है? है किसी ने एक बार का प्रश्न किया लाभ हो गया किसी ने तीन बार किया तो लाभ हो गया किसी ने नौ बार किया तो नहीं हुआ ऐसे देखने को मिलता है सन सात बार ओम नारायण का अनुष्ठान केवल सरस्वती जी कुछ नहीं हुआ आठवें बार में फल मिला इसे प्रतिबंध पर निर्भर है क्योंकि वैदिकीय प्रक्रिया में जितने भी हैं मुख्य पूर्ण फल आपको मिलना है इसमें और अधोगति का वाला फल नहीं होता है उत्तरोत्तर उत्तम गति को प्राप्त होने वाला फल ही होता है इसलिए इसमें प्रतिबंध क्षय अति आवश्यक होता है और जो क्षुद्र फल वाले हैं उनके प्रतिबंध कर रहते हुए और प्रतिबंध पैदा करने के लिए सिद्धियां मिलते हैं ना कि सिद्धि भी क्या है प्रतिबंधी तो है ना अभिवृद्धि में प्रतिबंध की सिद्धि इसीलिए सिद्धियां आपको उत्तर गति के ही नहीं होते तो उनके लिए श्रवण उपासना की जरूरत नहीं साधारण मंत्रों को जप कर दिया अनुष्ठान कर दिया और आजकल तो ऐसे संस्कृत भी जरूरत नहीं है आपको साबर मंत्र बोलते आधा एक संस्कृत वर्ड इधर उधर मिला के कुछ ऐसे विचित्र शब्द बना मंत्र बना दिया है साबर मंत्र और यहाँ तक आप तो विचित्र करेंगे जान करके जो सन्यासियों में चल रहा है आजकल साबर मंत्र किसके लिए वो भी माला के लिए मंत्र क्या है वो भी कुछ हिंदी हिंदी गोल्ड उल्ट पटाख बना रखा है झोला का मंत्र कमंडलू का मंत्र एक गिरवा का मंत्र वस्त्र का मंत्र ये सब आप देखेंगे ना सब हिंदी में है शाबर मंत्र है संस्कृत मंत्र गायब हो गए ये सब नागा बहुत हो गए जिनको संस्कृत का ज्ञान ही नहीं अब उनको जो है गुरु लोगों ने क्या किया है हिंदी में कुछ बोल दिया होगा ये तरी मंत्र अब उसी मंत्री कर परंपरा चल गया इसी कारण साबर मंत्र लेकिन वो भी मंत्र श्रद्धा वशा क्या होता है सिद्धि प्राप्त कराते हैं महात्मा नागा को देखा बड़ा विलक्षण नागा था वो झोली को सिद्ध कर झोली मंत्र को सिद्ध कर दिया उसने अब ऐसी स्थिति उसकी हुई कभी उसकी झोली खाली नहीं होती बड़ा आश्चर्य अक्षय पात्र जैसा हो निकाल के नोट फेंक देगा आज कम हो गया और चाहिए हा, जब हाथ डाले फिर गड्डी निकलेगी जब हाथ इतनी छोटी सी झोली है कोई बड़ी झोली भी नहीं कितनी गड्डी उसमें घुसेगा छोटा सा लटका नागों की देखा होगा इतना छोटा सा ये निकाल लो है फिर खुद उसने कहा महाराज से चक्रवात पढ़ना बर्बाद हो जाओ खुद उसने कहा बर्बाद हो जाओ कि जब तक हम जेब से निकालते नहीं कुछ तो हमारे पेट में दर्द होता है कमें निकालते रहना पड़ता है माया के चक्र में सदा रहता हूँ मैं भगवान का नाम है जब बंद हो गया इस चक्कर में नहीं इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो इन चीजों मत पड़े प्रतिबंधक ज्ञान इसे इसको निकृष्ट में ले लिया यहां पर निर्गुण उपासना निकृष्ट है सुगुण उपासना उससे भी निकृष्ट है वशीकरण आदि मंत्र उससे भी निकृष्ट क्या है लोक व्यवहार कृषि पश्चाधिकारी मंत्रेशल प्रदत्तम अतिशय बुद्धान कि वश्याधिकारी मंत्र में क्या हो देख रहा है यह लोक में अभी फल प्रदत्ता है इस अतिशय को देखता हुआ मूढ़ा नाम भी, लोग जो है मंत्रों के पर भी, विवेक भी सगुणोपासन न प्रतित है फिर विवेक क्या करता है सवनोपासन त्याग देखे उनको देख कर नकल करके नहीं करता उपासना को नहीं त्यागता यथा यथावा नियमानुष्ठान अपेक्षे भेब्योपी क्योंकि उन मंत्र स्थिति में भी बहुत नियमों का अनुष्ठान करना पड़ता है पालन करने पड़ते हैं अड़तालीस दिन जितने भी उनका अनुष्ठान होगा उसे कुछ नियम से बंधा हुआ रहता है और कृषि आदि में कोई नियम नहीं है क्या नियम है इसे कहते देखो नियमानुष्ठान अपेक्षेभ्या तेभ्यो भी मंत्रेभ्या उन मंत्रों की अपेक्षा से भी कृषि नियम निरपेक्ष मतवा में क्या है अतिशय रूपेणा मैंने उनकी अपेक्षा ज्यादा नियमों का अपेक्षा नहीं है मैंने अत्यंत अल्प नियम है क्योंकि यहाँ भी सीजन देखना पड़ता है जब भी बोझ हो तो, तो थोड़ा फसल हो जाएगा यहाँ भी कुछ नियम है कौन सी मौसम में क्या चीज़ बोना पड़ेगा लेकिन वो सामान्य कोई खास वो नियम नहीं है जिससे उसको बंधन महसूस नहीं होगा उन नियमों के कृषि अतिशय नियम निरपेक्ष मूढ़तरा प्रवृत्त मूढ़ान मूढ़ल जो है मंत्रा का त्याग नहीं करते हैं तथा उसी प्रकार से सांसारिक फल को प्राप्त करने की इच्छुक लोग निर्गुणोपासन अनुष्ठान भावे सांसारिक फल को चाहते हैं वे लोग भले निर्गुणोपासना को नहीं करते हैं न मुक्ष निर्गुणोपासन त्याज्य लेकिन निर्गुण उपासना को के द्वारा त्याग नहीं किया जाता है क्योंकि उसको फल की जरूरत नहीं है निर्गुण उपासना करेगा और सन्यास लेने के बावजूद भी जिसके अंदर जो है, है लोकेशना है उसको तो क्या करना पड़ेगा उपासना करना पड़ेगा विध की पूर्ति कहां से होगी प्राण कर मित्र करोड़ रुपया नहीं है तो उपासना से पाना पड़ेगा उसको इसे बहुत सारे महात्मा लोग धन करते हैं। धन प्राप्त होते रहे कहीं ना कहीं करोड़ों गिनते महात्मा और फिर भी क्या दुखी, दुखी। देखा देखा। देखा। करोड़ों आ रहा है जा रहा है बड़ा मंडल मामल, आचार्य मामले से पूरा चीप था फिर भी अंदर से हमेशा देखा परेशान क्या है उससे जो तो हमें हाँ पकड़ है मिल गया रोटी जो मिल रहा है का खारे मजे में है कि तो ये देखने को इसे मुख्य निर्गुण उपासना का त्याग नहीं करना चाहिए एवं प्रासंगिकाप्त है प्रकृत अनुसर प्रासंगिक बात चल रही थी प्रतिबंध और प्रतिबंध क्षय के लिए उपासनाओं की जरूरी है ये बात चल रहा क्योंकि शुरू हुआ था ज्ञान क्यों नहीं होता कुछ लोगों को उस पर शुरू हुई थी वे प्रतिबंधों की कथा हुआ इसलिए क्यों नहीं होता क्योंकि प्रतिबंध है तीन प्रकार के प्रतिबंध है इसीलिए तो है। है। कहते हैं कि देखो प्राचीन को प्रसाद करके वापस लौटते हैं अपने प्रकृति में प्रकृद निर्गुणोपास्त्री दे सर्वशाखा स्थान त्रोपसंग हरे तिषंत मूढ़ा प्रकृता अरे प्राकृत लोग जैसा चाहे वैसे जीने छोड़ो उनको उन पर दया करना उन पर जो अनुकंपा करने की जरूरत नहीं है कि वो तो बदलने वाले नहीं वो तो सारा चिन्ह जैसे उन्हें जाना है भैंस गई पानी में वो सुधरने वाला है नहीं है उसके पीछे क्यों दिमाग लगाओ जैसे चाहे चलने और इसमें हम विचार करने निर्गुण उपासना करने लोग मुक् कर हमें सोचना जिन्होंने संसार को त्याग दिया संसार का सुख नहीं चाहते हैं यह लोग परलोक लोग सकल चरक्त हैं एज मोक्षी चाहने वाले उनके लिए हमें सोचना है निर्गुणोपास्त्रीय उनके लिए ही निर्गुणोपास ब्रह्म की उपासना श्रुतियों ने कहा है अब प्रश्न उठता है मान लो किसी एक उप्रश्न या निर्गुण भ्रम के कथन करने वाले वाक्यों को लेकर हम चिंतन कर रहे हैं तो क्या दूसरे बीच में नहीं लाना चाहिए लाना चाहिए सकल परिषदों में आए जितने भी निर्गुण संबंधी वाक्य सबको हम कटा कर सकते नहीं कर सकते हैं इस विचारों ने सगुण ब्रह्म में निषेध है ही विष्णु को कर रहा है तो उनकी शाखा देखनी पड़ती है परंपरा को देखना पड़ता है बहुत सारी चीजें हैं उसमें गुणों को संहार कहा करना कहा तो नहीं करना एक फल वाला हो समान फल वाला हो तो गुणों को संहार कर सकते हैं भिन्न फल वाला हो तो नहीं कर सकते संज्ञा भेद आदमी कई बार इसे वहां पर कर्म का भेद के लिए छह हेतु दिया ना जीवनी ने अर्थ संग्रह में आया था छ हेतु दिया गया था शब्द ददाति ज्योति शब्द भेद हुआ अच्छा कर्म में भेद मारो और ये ज़ित, ये ज़ित, ये ज़ित बार बार कह रहा है फल भेदा भाव एक का भेद मानना पड़ता है अनेक एक मानो और कहीं फल भेदात एज़त, एज़त, भेद हो गया शब्द भेदात भी होता है फल भेदात भी होता है संख्या संज्ञा कह दिया। अब तीन अलग यज्ञ मानना पड़ेगा गुण भेदा संज्ञा एक है गुण भेद हो गया गुण क्या होता है यज्ञ में द्रव्य और देवता द्रव्य भेद हो गया देवता भेद, भेद हो गया तो याज्ञ में भिन्न याग्ञ का नाम एक है क्योंकि द्रव्य और देवता भिन्न होने से माना जाता है गुण भेदा और कई शब्द अथ ज्योति अथ स्वयं ज्योति अथ पर ही ऐसे यज्ञों का नाम दिया ज्योतिर्यज्ञ ज्योतिर अलग अलग है अथाथा जो बोला है ना वो तो विभाजक है।, है, तो है उसी तरह सगुण ब्रह्म उपासना में भी गुणोपार कहा करना कहा नहीं करना बहुत विचार ब्रह्म सूत्र में किया गया लेकिन निर्गुण ब्रह्म उपासना में कोई यंत्र नहीं पड़ता जितने भी परिषद ब्रह्म संबंधी जो भी वाक्य है सबको इकट्ठा कर सकते हो क्योंकि सब गुणों को संहार कर सकते सब वाक्यों को इकट्ठा कर विद्यात सर्वशाखा स्थान विद्या एक होने के नाते ब्रह्म विद्या सगलों परिषदों में प्रतिपादित प्रमुख विद्या एक होने के कारण से सर्वशाखा स्थान सकल शाखाओं में स्थित गुणान अत्र उपस्य आप उपसंह कहा गया था वो सूत्र भी दे रहे थे सर्व वेदांत प्रत्यम चौदराद्य विशेषा ब्रह्म सूत्र तीन तीन एक तीसरा अध्याय तीसरे पाद प्रथम सूत्र इतुक्त न्याय न निर्गुणोपासन से एकत्वा सर्व वेदांत क्योंकि परस्पर एक रूप करने को कर दिया है। एक तासु, तासु, उपासे गुणान एकत्र उपासन कर्तव्य इत्या तत्त शाखाओं में सुने गए जितने भी उपास्य गुण है उन सब एकत्रित करके एक उपासन रूपेण कर लेना चाहिए तीच गुणा प्रकार वह गुण प्रकार के विधेय रूपा निषेध रूपा विधि परकवाक भी होते निषेध परकवाक सार निषेध पर्कवाक इकट्ठा कर लो और सारे विधि को इकट्ठा कर लो दोनों तरीके से उपासना तनंदो ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म निध्य श्रद्धा बुद्ध सत्यो मुक्त निरंजनो विभु अद्व आनंद प्रत्यगे ये विधेय गुणा उपस आनंद्रूत्र तीन तीन जिसको में आनंद सूत्र में विधेयु का उपसम विधेयुों का उपसमार आनंदो ब्रह्म तैतृपनिषदूता गुण है विधिका विषय गुण है इसमें निषेध मुह नहीं है यहाँ पर विधि मुख है निषेध मुख नहीं है इसलिए तेज संहार आनंदादानीकरण में कांदादे विधेय से गुणसंघस्य संघस्य संहृति आनंदादित्य सूत्रे व्यासेन वर्णिता आनंदाद प्रदान से सूत्र इस सूत्र में व्यासेन वर्णिता व्यास के द्वारा ब्रह्मसूत्र में वर्णन किया गया है क्योंकि विधेयूता आनंदादि जो गुण है समूह उनका संहृति उन्हें उपसंहार करनी चाहिए इकट्ठा करके ध्यान करना चाहिए